जिज्ञासा ईसा निषद में सम्भूति और असंभूति उपासना की जो चर्चा है उसका क्या तात्पर्य है इनका समुच्चय कैसे होगा समाधान जगत में हम देखते हैं दो प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं एक ऐश्वर्यात्मक सुख और दूसरा निद्रा का सुख यदि किसी को हम कहें तुम जो चाहो वह खाने को देंगे जैसा चाहो वैसा वस्त्र देंगे जो भी सुविधा चाहोगे सब देंगे परंतु तो सोने नहीं देंगे क्योंकि सोने से तो तुम्हारे विषय छूट जाएंगे तब वह यही कहेगा आप सब विषय ले जाओ पर मुझे तो घंटा भर सोने दो इसका मतलब यह है कि विषय सुख से भी ऊपर निद्रा का सुख है असंभूति से प्राप्त होने वाला सुख मामूली नहीं है उस समय भेद ज्ञान नहीं है फिर भी सुख मिलता है क्योंकि वहाँ कारण तत्व के साथ व्यक्ति की एकता होती है संभूति कार्य तत्व है और असंभूति कारण तत्व इन दोनों सुखों की वासना हम सभी के अंदर है इसलिए उपासना का फल भी दो प्रकार का होता है एक ऐश्वर्यात्मक सुख प्राप्ति जो स्वर्ग प्राप्ति से लेकर हिरण्यगर्भ प्राप्ति पर्यंत है ऐश्वर्य प्राप्ति की अंतिम सीमा हिरण्यगर्भ प्राप्ति में ही होती है इसी हिरण्य उपासना को ईश्वर ईसावास्योपनिषद में संभूति शब्द से कहा है दूसरा सुख है प्रकृति लय प्राप्ति का मायोपाधिक ईश्वर ही अव्याकृत प्रकृति है उसमें लय प्राप्त उपासक को जो सुख मिलता है वह निद्रा सुख के समान है इस सुख की प्राप्ति जिस उपासना से होती है उसे असंभूति शब्द से कहा दोनों उपासनाओं की वहाँ जो अलग अलग निंदा की उसका तात्पर्य निंदा में नहीं है अपितु दोनों के समुच्चय सह अनुष्ठान के विधान में है जैसे व्यवहार में व्यक्ति ऐश्वर्य सुख का भी अनुभव करता है और निद्रा सुख का भी इन दोनों का एक साथ अनुभव करने में कोई विरोध नहीं है इसी प्रकार संभूति और असंभूति दोनों उपासनाएं साथ में हो सकती है विनाशेन मृत्युम तिरत्वा असंभूत्यामृतम स्नुत संभूति के द्वारा अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को तर जाता है और असंभूति के द्वारा अव्याकृत में जाकर निर्विषय सुख रूपी अमृत का अनुभव प्राप्त कर सकता है यहाँ हिरण्यगर्भ उपासना कार्योपासना है और अभ्याकृत उपासना है कारणोपासना इन दोनों के समुच्चय का लाभ यही है कि उपासक कारण को समझकर कार्य की उपासना करता है तो विशिष्ट फल प्राप्त करता है यदि कार्य प्रधान होता है तो हिरण्य पद को प्राप्त करता है और यदि कारण प्रधान होता है तो उस पद के सुख से उपराम होकर प्रकृति लय को प्राप्त करता है जैसा आनंद जड़ समाधि में होता है वैसा आनंद प्राप्त कर लेता है पर जैसे सुषुप्ति में मुक्ति नहीं होती इसी प्रकार वहाँ भी मुक्ति नहीं होती है जिज्ञासा कोई व्यक्ति साधु होकर बिल्कुल भजन न करे तो उसकी क्या गति होगी समाधान साधु यदि भजन ही नहीं करेगा तो उसका साधु बनने का प्रयोजन ही सिद्ध न होगा साधु बनकर भगवत स्मरण नहीं करता तो जरूर कोई धोखा हो रहा है लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि साधु होकर कोई व्यक्ति भजन कर रहा है या नहीं इसे दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता क्योंकि माला घुमाने मात्र का नाम भजन नहीं है भजन कोई बाहर से दिखाने की चीज नहीं है वह तो एक आंतरिक भाव है अखंडानंद जी की किसी पुस्तक में आता है कि ऋषिकेशस्थ कैलाश आश्रम के मंडलेश्वर स्वामी चैतन्य गिरी जी जबलपुर में ठहरे थे एक दिन सुबह टहलने के लिए नर्मदा किनारे गए तो देखा एक युवक साधु सोया हुआ था करीब आठ बजे थे उन्होंने कहा कि देखो साधु होकर अभी तक सो रहा है उसने जब आंख खोली तो उन्होंने उसे समझाया कि तुम युवा हो यह समय भजन करने का है प्रमाद से इसे व्यर्थ मत गंवाओ तब उस साधु ने कहा मेरे हाथ पर जरा कान लगाइए जब उन्होंने कान लगाया तो राम राम की ध्वनि सुनाई दी जब उसकी छाती पैर आदि में भी कान लगाया तो वही ध्वनि सुनाई दी तब उन्होंने कहा बाबा तुम्हें भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं वह सोया था या अंदर से भजन कर रहा था कोई कैसे जान सकता है भजन का संबंध हृदय से है हृदय यदि परमात्मा में लगा है तो वही मुख्य भजन है एक बार हमने देखा एक साधु रात भर माला फेरता है कुछ दिन बाद किसी महात्मा ने बताया कि वह साधु तो बाएं हाथ से माला फेरता है हमने कहा उसके दाएं हाथ में कुछ समस्या होगी तो महात्मा ने कहा ऐसा नहीं है वह किसी को मारने के निमित्त से माला फेर रहा है इसलिए बाएं हाथ से माला फेरता है देखो हम तो सोच रहे थे कि वह रात भर भजन करता है पर क्या यह कोई भजन है